तब इसको काटो देखो जितने भी विचार होंगे आप देखो जितने भी विचार होंगे जीव के बारे में विचार जीव क्या होता है ईश्वर के बारे में विचार ईश्वर क्या होता है जगत के बारे में विचार जगत क्या होता है ये विचार कहाँ होगा बुद्धि में होगा और कौन करेगा बोले उस बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ जो अहम है सो करेगा विचार ब्रह्म नहीं करता है वो विचार आत्मा नहीं करता है जो बुद्धि के साथ अपने को जोड़ लेता है वो करता है महाराज हमको एक बात तो देखो हमने किसी महात्मा से कहा ये विचार है ये विचार है ये विचार है मूर्त क्या विचार विचार विचार करता है और जैसे आसमान में धूल उड़ती है जैसे धरती की धूल आसमान में उड़ती है ऐसे चिदाकाश में ये विचारों के कर्ण उड़ा करते हैं ये कोई महत्वपूर्ण तो है सारे विचार सुसुप्ति में खत्म हो जाते हैं इनको क्या पकड़ते हो कौन से विचार पागल होने पर कौन से विचार रहेंगे तुम तो रहोगे ना मुक्त बिल्कुल मुक्त मन बुद्धि के पागल हो जाने से आत्मा पागल नहीं होता जैसे देह के मरने से आत्मा नहीं मरता है वैसे बुद्धि के पागल होने से आत्मा पागल नहीं होता और आज कोई विचारवान है कोई मूर्ख है तो आत्मा क्या है विचारवान है कि मूर्ख है तो, अरे बाबा ये अपना आपा अद्भुत है आश्चर्यवत परिस्थिति कष्ट बेनम केवल अभिमान पागलपन का भी अभिमान होता है बना तो वो तो दूसरों को पागल वही होता है जो अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझे और दूसरों को मूर्ख समझे उसी का नाम पागल होता है और कभी कभी आप भी ऐसा होते हैं मनामत है? हो, कर ज्यादा कर लो ना आप समझते हैं कि हमारी अक्कल के बराबर और किसकी है तो पागल उसी का नाम है जो अपने को अकलमंद और दूसरे उ, दूसरों को बेअकल समझे तो ये पागलपन भी सबके अंदर होता है हमारे पास कितने आते हैं नौजवान साधु जो दो बरस पांच बरस दस बरस से साधु हुए हैं और वो आके दिखाते हैं कि देखो इस पुस्तक में तो ऐसा लिखा है स्वामी जी आप देख लें अरे बाबा ये तो मैंने पचास वर्ष पहले देख लिया था <laughs> तो जब हमको तो आता है कि हमने पचास वर्ष पहले ही जानता हूं ये क्या जानता है तो मैं पागल होता हूँ <laughs> हाँ, सबके भीतरों पागलपन आता रहता है छोटे छोटे बच्चे कहते हैं आप आपस में बात करते हैं ये बात मम्मी को न मालूम पड़े ये डैडी को न मालूम पड़े दोनों चलाक बनते हैं और अपने मम्मी डैडी को पागल बनाते हैं पर वो उन्हीं की मूर्खता रहे बोला तो हम फंसे कहाँ हैं आप ये देखो एक फंदा लग गया आपने को बहुत गंदा फंदा ये मांस का टुकड़ा मांस के टुकड़े को आप मैं समझते हो आपको कौवे खाएंगे आपको चील खाएगी आपको घीख खाएगा आपको कुत्ता खाएगा मंच के टुकड़े को मैं समझते हो और बुद्धिमान मानते हो अपने को देहा मान पासनो आप स्वयं मानते हो कि मैं पापी मैं पुण्य आत्मा हम नहीं मानते हैं नहीं, नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर जोर है तब तक तुम कहोगे हम नहीं मानते हैं और जब बुखार आवेगा ना टेम्परेचर जब टेंपरेचर 105 होगा और हाय हाय करने लगोगे तो झट मान बैठोगे कि हां मैं पापी हूं जब कोई अच्छा काम करोगे तो झट मान बैठोगे मैं आत्मा हूं मैं बड़ा प्रेमी हूँ ये सब झूठ ही है मैं बड़ा ज्ञानी हूँ सब झूठ दयाविमान है देहाभिमान सब है फस गए ज्ञानी मरे प्रेमी मरे धर्मी मरे स्वर्ग मरा नरक मरा देवता मरा दानव मरा क्योंकि जब छोटा हो गया ना तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलेगी कुल्हाड़ी चलेगी तुम तो तु जाल में फंस गए अब शिकारी काल तुमको पकड़ेगा काल शिकारी तुमको पकड़ लेगा देश के पिंजरे में तुम बंद हो जाओगे हा अब तुम्हें मार के कोई खा जाएगा कब जब तुमने अपने को देहाभिमान के पंदे में डाल दिया अरे बाबा अब तो समझो तो बोधो हम ज्ञान खटगे नो इसके लिए एक ज्ञान की तलवार है वो क्या है ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान ऐसा नहीं यह यह मरने वाले वह वह मरने वाले हैं तुम तुम बदलने वाले हैं और तुम्हारा ज्ञान मौसम भी बदलती है वो संतरा बदलता है अमरूद बदलता है आम बदलता है आंख बदलती है कान बदलता है मुंह बदलता है ज्ञान नहीं बदलता है ये जो लोग मानते हैं ना कि ज्ञान का नाश होता है वो ज्ञान के विषय के नाश का ज्ञान के नाश पर ज्ञान पर आरोपित करते हैं घटो जाता है घटो नष्टा घड़ा पैदा हुआ घड़ा नष्ट हुआ और ज्ञान अरे ज्ञान जिसने घड़े को पैदा होते देखा था वही घड़े को फूटता हुआ देखता है ज्ञान तो ज्ञान है घड़ा फूटता है आंख नहीं फूटती आंख फूटती है बुद्धि नहीं फूटती बुद्धि फूटती है आत्मा नहीं फूटता और आत्मा जब अपने को किसी देश में काल में वस्तु में बस, बस द्रष्टा बाबा ओ साक्षी बाबा सुनो तुम साक्षी हो और बाकी सब करता भोगता है और सब पापी पुण्य आत्मा है और तुम द्रष्टा हो रह नहीं सकते तुमको पापी पुण्यात्मा बनना पड़ेगा क्योंकि सबके लिए जो कानून लागू है वही तुम पर लागू होगा जब कर्म की उपाधि से भोग की उपाधि से देय की उपाधि से बोध हो तो ईश्वर को जानने वाली होती है बुद्धि जीव को जानने वाली होती है बुद्धि जगत को जानने वाली होती है बुद्धि और वो बुद्धि अहम महा महाम करके इस देह में चुरती रहती है चुरती रहती है जहाँ अहम भाव में मेटा आभास में जो मैं है ना आभास है रहने दो सारे अभ्यास को आ, आभास को हाँ हमने तो कह दिया होता है जन्म मरण तो कर्ता भोक्ता का जन्म मरण होने दो जाने दो उसको नरक स्वर्ग में देह को मरने दो जीने दो कम में कम में तो अद्वितीय चेतन साक्षी में अहम भाव जो है वो झूठाए आरब देते जीव जगत्म विचार भेदे न मतम समस्तम इदंत्रह मति सियाोत्तमाहमतिशून्य निष्ठा पर उस निष्ठाकार समाधि नहीं है आख बंद करना नहीं अहम मति है ही नहीं अच्छा भाई एक सूचना देने हैं देखो अभी तो भूल गई फिर बता एक तो ये कि कल जो एक एकादशी है तो पहले तो अपने यहां भोजन बना करता था और कोई लोग आते थे दोपहर को तो भोजन कर लेते अब की ये निश्चय हुआ है कि कल किसी प्रकार का भोजन नहीं बनेगा प्रबंध तो सब प्रभा करती थी तो प्रभा आपकी घायल हो गई चोट लग गई है वो उठ नहीं सकती और प्रबंध हो अभी तब भी एकादशी के दिन अन्न का प्रबंध करने में बड़ी गड़बड़ होती है तो जो लोग दोपहर के समय अपने घर से बिना खाए पिए आ जाते हैं कि हम गुरुजी जी के यहां भोजन करेंगे तो तो उन लोगों को ये बात मालूम रहनी चाहिए कि कल वहां भोजन मिलने वाला नहीं है आने की तो रूख नहीं है आने को तो 11 तारीख 11 तक आ सकते हैं पर भोजन अपने घर में बनवा के खा के या लौट के खाने का ख्याल रख के आओ हाँ। एक सूचना तो यह है दूसरी ये वो भी याद आ गई और कई लोग वृंदावन जाना चाहते हैं Eva Bandhu Shakti. श विशस्त्रनशुद्ध शुद्धि या सिद्ध पदारोधन्य निर्बाधमा तं तदि प्रमा श्रुतिरमा भेदप्रमा पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सत्य क्षमा मुक्त देखो जन्मोत्सव मनाने की रीति है ही है क्या बोलते हैं उसको बर्थडे है असल में वो भी सन्यास का ही उत्सव है मनाने वाले नहीं समझते हैं उसमें सन्यास क्या है कि अब पशु जोनी से पक्षी जोनी से राक्षस जोनी से देव ज्योनी से मुक्ति मिली उससे छुटकारा मिला और हम मनुष्य जोनी में आए तो दूसरे जन्मों से छूटकर ऐसी जोनी में आना ऐसा जन्म मिलना जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है पक्षी होते पशु होते चींटी होते खतम होते सांप होते बिच्छू होते उनका त्याग हुआ ईश्वर की कृपा से सद्भाग्य से सत्कर्म से मनुष्य होना माने पशु पक्षी देवभोग जोनी और राक्षस असुर द्वेशजोनी उनसे छुटकारा मिलकर आप को मनुष्य हुए इस बात का उत्सव मनाते हैं कि आज के दिन हम और जोनियों से छूटकर कर मनुष्य हुए हैं क्यों तो भाई ब्याह की भी वर्षगांठ मनाते हैं है? खुशी की बात है ना तो हजार स्त्रियों की ओर जाते थे हजार पुरुषों की ओर जाते थे मन बरमाला लिए खड़ा था है? आज एक के गले में बरमाला पड़ गई एक के हाथ से हाथ मिल गया दूसरे लोग छूट गए वो ऐसा संबंध अब दूसरों से नहीं होगा इसकी खुशी मनाई जाती है आज के दिन हम दूसरी स्त्रियों के आकर्षण से दूसरे पुरुषों के आकर्षण से छूट गए देखो मुसलमान लोग मरने का भी उत्सव मनाते हैं क्योंकि वो मुसलमान हो चुके हैं तो मुसलमान होने से क्या होता है कि तो मोहम्मद साहब सिफारिश कर देते हैं और इस्लाम को मानने वाला सिर्फ बिहिश्त में ही जाता है तो मुसलमान होके जो मरेगा ऐसा उनकी मान्यता है मुसलमान होकर जो मरेगा तो दूजक में नहीं जाएगा विहिष्ट में जाएगा तो उनको मरने की भी खुशी होगी हमारे साधुओं में निर्वाण महोत्सव मनाते हैं क्या फिर हमको संसार की जोड़ी में नहीं आना पड़ेगा आजकल ये जो सन्यास शब्द है ना उसको आप ठीक ठीक समझने का प्रयास करें हमारे जो ट्रस्ट बनते हैं आजकल उनको हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा में भी न्यास बोलते हैं न्यास न्यास माने धरोहर अपनी चीज नहीं हो दूसरे की चीज हमारे ऊपर हमारे पास रखी हुई है इस पर हमारा कोई स्वत्व नहीं है इस पर हमारा कोई ममत्व नहीं है और दूसरे की चीज दूसरों के लिए है। ये न हमारी चीज है न हमारे लिए है इसको बोलते हैं न्यास तो हम कोई पंद्रह ट्रस्टों में आ, हमारा नाम है वो प्रेसिडेंट के रूप में ज्यादा करके श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट है मथुरा का स्वर्गाश्रम ट्रस्ट है ऋषिकेश में दोनों का मैं प्रेसिडेंट एक बात आपको सुनाता हूँ ऐसे बहुत है सत्साहित प्रकाशन ट्रस्ट है हाँ उसमें भी मैं हूँ और ये हमारा क्या है प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट इसमें भी मैं हूँ वृंदावन में आनंद वृंदावन ट्रस्ट है लोकहित उपन्यास है जनता जनार्दन सेवा ट्रस्ट एक दिल्ली में है एक बंबई में है अब श्री उड़िया बाबा जी महाराज के ट्रस्ट का मैं अधिपति हूँ तीस वर्ष से अच्छा तो आपको इसलिए सुनाता हूँ कि श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट की एक अतिथि शाला बनी हुई है मैं प्रेसिडेंट हूँ और देवयाल डालमिया उसके सेक्रेटरी हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं ये हमको अभी उनके पुते सेक्रेटरी हैं अच्छा जयदयाल डालमिया उनके पुत्र विष्णु डालमिया भी उसमें हैं रामनाथ गोयन का भी हैं और शिक्ष लोग हैं लोग और स्वर्ग आश्रम में बसंत कुमार बिरला हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान में लक्ष्मी निवास बिरला है तो एक बार मैंने मेरे सामने जब हिसाब आया तो उसमें जयदयाल जी डालमिया काम करने के लिए हो वहां का काम कराने के लिए 50 लाख रुपया लगा चुके हैं उसमें पर आके जब उसमें ठहरते हैं तो अपने ठहरने का किराया कायदे से भरते हैं माने अब वही तो मालिक उन्होंने ही बनाया उन्हीं की पत्नी की ओर से वही थी शाला भी उसमें भी चौदह पंद्रह लाख रुपए लगे तो उनकी पत्नी ने लगाया हुआ पर उसमें जब ठहरते हैं तो उसका किराया देते हैं कायदे से ट्रस्ट को तो इसका नाम होता है न्यास हमारी तो आंखें खुल गई तो हमने भी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट से कहा कि भाई हम तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे सच साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट से एक पैसा नहीं लेंगे और भी किसी ट्रस्ट से लेते नहीं हैं आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा वृंदावन में जो हम रहते हैं वो हमारे आनंद वृंदावन ट्रस्ट में या लोकहित प्रन्यास में नहीं है दो तो जी वालों ने पहले से ही ये न ट्रस्ट से बाहर हमारे लिए कमरे बनवा रखे हैं जेके ग्रुप वालों ने उसमें मैं रहता हूँ वो किसी ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है उसके मालिक वही हैं और मैं उसमें कोई 30 वर्ष से रहता हूँ अट्ठाईस तीस बरस तो हो गया मराठ के सामने से ही रहता हूँ तो ज्यादा हो गया तो न्यास का अर्थ क्या होता है कि वो दूसरों की संपदा है और दूसरों के लिए है न और हम केवल उसकी देखभाल करते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ ना करे इतना ही हमारा काम होता है वेद निकेतन है भारत साधु समाज है, है? एक औरैया में ट्रस्ट है उसमें तो हमारा बीटो है हाँ माने बिना हमारी अनुमति के उसमें कुछ होता ही नहीं है एक कानपुर में ट्रस्ट है उसमें भी हूं तो ये न्यास ट्रस्ट बात आपको क्यों सुनाता हूं कि इसको हिंदी संस्कृत में न्यास बोलते हैं और इसमें जो ट्रस्टी होते हैं उनको न्यासी बोलते हैं न्यासी ये दूसरों की धरोहर है अपने सुख के लिए अपनी मनस्तृप्ति के लिए उपयोग करने का नहीं है लोकहित के लिए सन्यासी कौन होता है न जिसके न्यास के साथ सम जुड़ गया बोला ये असल में धरती किसकी है ईश्वर की है तो ईश्वर ने सबके उपभोग के लिए इसको बनाया है जो धूपति बनता है कि मैं धरती का मालिक हूं वो बेमा वो है न्यासी तो ये पानी भगवान ने किसके लिए बनाया ये सूर्य चंद्रमा किसके लिए बनाया जिसके लिए धरती बनी जिस माटी से उसी से शरीर बना और जैसे माटी सबके लिए है वैसे शरीर से सबके लिए और पानी भी वैसे ही है आग भी वैसे ही है हवा भी वैसे ही है आसमान भी वैसे ही है और ईश्वर आपके पास कोई बिल नहीं भेजता है आप ईमानदार हों तो धरती पर रहने का किराया भगवान को चुकावें भगवान का पानी पीने का जैसे नल का किराया पानी का चुरक चुकाते हैं जैसे गैस का देते हैं बिजली का देते हैं पंखे का देते हैं जैसे रेडियो का देते हैं वो आवाज सुनने का वैसे ये ईश्वर की सारी संपदा है आपकी कोई नहीं है हाँ। आप इसकी संभाल कर सकते हैं हाँ। और यदि आप इसका उपयोग करते हैं उपयोग करते हैं तो इस माटी के शरीर से हाँ। दूसरों को अन्न खाने को मिले कपड़ा पी पहनने को मिले पानी पीने को मिले रोशनी मिले हवा मिले आ, बढ़िया बढ़िया शब्द मिले आ, आप अपने लिए नहीं सन्यासी माने क्या होगा उत्सव क्या है काज से हम ये व्रत ग्रहण करते हैं जीवन मुक्त नहीं हो सन्यासी माने जीवन मुक्त नहीं होता सन्यासी माने ज्ञानी भी नहीं होता संन्यासी अज्ञानी भी हो सकता है सन्यासी बद्ध भी हो सकता है परंतु वो सन्यासी नहीं हो सकता जो किसी भूमि को अपनी मानता है जो किसी वस्तु को अपनी मानता है जो किसी व्यक्ति को अपना मानता है अपनी मानता है अनप्रदीप तो अंतर्दृष्टि से जो किसी स्थान को किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को अपनी नहीं मानता उसका नाम संन्यास यही संकल्प किया जाता है मैंने भूर लोग घोबर लोग स्वर लोग का संन्यास कर दिया ये मेरे नहीं है ना हम न मैं न मैं हूं न मेरा है अभयम सर्वभूते भी हो मतहा अस्पुशवाहा संसार के सब प्राणी मुझ से निर्भय हो जाएं दातुन न तोड़े हूँ ऐसा लिखा है नहीं कहा अपने हाथ से दातुन नहीं तोड़े और किसी के खेत में कि कोई पशु चल रहा हो तो उसको हाते में किसी के घर में कोई चोरी कर रहा हो तो चोर को पकड़े नहीं हो क्योंकि उसके लिए जैसे मन चोर मनुष्य है वैसे वो मालिक बना हुआ है दोनों एक ही सरके हैं हाँ हाँ तो क्योंकि चीज तो दूसरे की है हम अपना अपना मान के बैठे हैं ज्ञान दूसरी जीवन मुक्ति दूसरी चीज है वो ज्ञान होने के बाद का जीवन है और ज्ञान दूसरी चीज है उसमें द्वैत बाधित होता है द्वैत मिथ्या हो जाता है जिसमें द्वैत मिथ्या हो जाता है उसका नाम ज्ञान है और जो निर्द्वंद्व निर्भय जीवन है उसका नाम जीवन मुक्ति है और संन्यास अध्यानी भी दे सकता है वो बद्ध भी उस, उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है वो नरक स्वर्ग में भी जा सकता है यदि बुरा काम करेगा तो सन्यासी के लिए भी नरक के दरवाजे खुले और अच्छे काम करेगा तो वो भी स्वर्ग में जा सकता है और यदि निष्काम उपासना करेगा तो वो भी ब्रह्मलोक में जा सकता है भगवान की भक्ति करेगा तो वो भी बैकुंठ में जा सकता है लेकिन सन्यासी माने वो कभी नहीं हो सकता जो दुनिया की किसी वस्तु को और किसी स्थान को और किसी व्यक्ति को अपनी समझता है उसका नाम सन्यासी नहीं ये संकल्प लिया जाता है सन्यास के दिन आज तक हमने जितने बुरे काम किए थे उसका ये रहा प्रायश्चित और पिता अब माफ करो हम तुम्हारा श्राद्ध आज के बाद नहीं करेंगे कर लेते हैं देवताओं तुम्हारे लिए हम हवन कर लेते हैं और क्षम्यता माफ करो अब आज के बाद हम देव पूजा नहीं करेंगे पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे आज तक जो पाप किए हैं उनका हमने प्रायश्चित कर लिया और ये संन्यास में संकल्प होता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया जैसे भगवान रखेंगे वैसे ही रहेंगे ये समर्पण का मंत्र बोला जाता है संन्यास लेने के समय तो समझो कि आप अपने जन्म का तो उत्सव मनाते हो ब्याह का तो उत्सव मनाते हो जिस दिन ऐसा संकल्प किया जिस दिन ऐसा निश्चय किया वो जीवन में कितने बड़े उत्सव का उत्सव का दिन होता है तुम नहीं मनाते हो हम मनाते हैं हाँ एक दिन ऐसा जीवन में आया था जब दोनों हाथ उठा के और उत्तर दिशा की ओर चले थे हाँ। कि अब हम संसार में लौट के नहीं आएंगे गंगा जल पियेंगे पेड़ के नीचे रहेंगे हाँ। किसी मंडली का ईश्वर बनने के लिए नहीं हो और कोई तो मंडल का ईश्वर बनने के लिए नहीं प्रांतेश्वर आ, बनने के लिए नहीं राष्ट्रेश्वर बनने के लिए नहीं मंडलेश्वर बनने के लिए नहीं मठेश्वर बनने के लिए नहीं पीठेश्वर सामने जैसे चौकी ना रख दिया उसमें खड़ा उसका नाम हो गया पीठाधीश्वर पीठवा यही पीढ़ा मेरा नाम पीछे बोला तो न्यास माने ईश्वर की चीज ईश्वर की समझकर ईश्वर के लिए ईश्वर पर छोड़ देने के लिए यहाँ रहे कि वहां रहे अब रहे कि तब रहे रहे की न रहे इससे कोई मतलब नहीं है उठा दिया दोनों हाथ और एक बात और है बड़ा आप लोग तो बहुत डरते हैं गृहस्थ गृहस्थ गृहस्थ यदि आपके मन में संकल्प होता कि हम हम भी कभी सब कुछ त्याग के सन्यासी हो जाएं तो आज जो इकट्ठा करते हो ना अंत में अगर छोड़ने का संकल्प हो तो संग्रह की जो वृत्ति है वो शिथिल पड़ जाएगी धीली पड़ जाएगी आप सन्यासी हो कि न हो लेकिन आपके मन में ये हो कि अंत में सब छोड़ना है तो जीवन काल में ही छोड़ने की वृत्ति बनी रहेगी आप तो क्या सोचते हो हा तो मरने के बाद हमारे सब बेटे नाती पोते सब बेवकूफ होंगे उनके लिए उनके प्रारब्ध भी नहीं होगा न उनके समझदारी होगी कि कमाए न उनके प्रारब्ध होगा न उनके पौरुष होगा है? उनके लिए हम ही कमा के रख चले मरने के बाद की बात सोचते हैं जीवन काल की बात नहीं सोचते ये संन्यास अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी वस्तु है जिसके मन में ये संकल्प होगा कि हम अंतिम अवस्था में सब का परित्याग करेंगे उसको जीवन काल में भी आ सकती नहीं रहेगी हो ना तो ये संन्यास कोई मामूली वस्तु नहीं है ये जीवन का एक सत्य है विश्व का नाम ब्रह्मचर्य है विश्वात्मा का किरणगर्भ का नाम गृहस्थ है ईश्वर का नाम बानवप्रस्थ है और तुरय तत्व का नाम संन्यास है ये सब तात्विक पृष्ठभूमि में विश्व विराट ब्रह्म विश्व विराट शूद्र है गृहास्थ हिरणगर्भ है वानप्रस्थ ईश्वर है सन्यासी तुरी है शूद्र है विश्वविराट वैश्य है गृहस्थ क्षत्रिय है वानप्रस्थ और ब्राह्मण है पुरी। देखो आपका दिमाग ठीक है आपका हाथ ठीक है आपका पेट ठीक है आपके पाँव ठीक है इसी का नाम तो है और क्या है पाव बोझ धोने का काम करता है और पेट संग्रह करके भोजन और उसका रस चारों ओर बांटने का काम करता है और मच्छर आके बैठ जाए तो हाथ रक्षा का काम करता है हैं और मस्तिष्क जो है वो दिमागी काम अगर आपका दिमाग बिगड़ जाए हाँ हाँ मस्तिष्क अगर ठीक नहीं नहीं रहे ब्राह्मण और सन्यासी यदि मानव जाति में हो भारत में नहीं यदि मानव जाति में ब्राह्मण और सन्यासी बुद्धिजीवी और त्यागी ये दोनों बुद्धिमान और त्यागी का यदि नहीं रहेंगे तो ये मानवता भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो आप लोग संन्यास का नाम लेके जो हंसी उड़ाते हैं वो मनुष्य जाति की हंसी उड़ाते हैं वो संपूर्ण विश्व की हंसी उड़ाते हैं वो सत्य की हंसी उड़ाते हैं वो तत्व की हंसी उड़ाते हैं आपके जीवन का एक आवश्यक भाग है एक आवश्यक अंग है मुख्य अंग है अनिवार्य अंग है इसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि होनी चाहिए ओम शांति मम देव देव ध्यान मूल गुरो पूजा मूलम गुरोपद